महाभारत द्रोण पर्व द्वैधिक शतमोध्याय है श्री कृष्ण का अर्जुन की प्रशंसा पूर्वक उसे प्रोत्साहन देना अर्जुन और दुर्योधन का एक दूसरे के सम्म आना कौरव सैनिकों का भय तथा दुर्योधन का अर्जुन को ललकारना वादेव आच दुर्योधन अत्युत ना सदृशो रथः श्री कृष्ण बोले धनंजय सबको लांग कर सामने आए हुए इस दुर्योधन को देखो मैं तो इसे अत्यंत अद्भुत योद्धा मानता हूँ इसके समान दूसरा कोई रथी नहीं है दूरपाती चित्र योधी चात राष्ट्रो महाबल यह महाबली धृतराष्ट्रपुत्र दूर तक के लक्ष्य को मार गिराने वाला महान दुर्धर अस्त्र विद्या में निपुण और युद्ध में दुर्मद्ध है इसके अस्त्र शस्त्र अत्यंत सुदृढ़ है तथा यह विचित्र रीति से कुंती कुमार महारथी दुर्योधन अत्यंत सुख से पला हुआ सम्मानित और विद्वान है यह तुम जैसे बंधु बांधो से नित्य निरंतर द्वेष रखता है तेन युद्ध मे मंडे प्राप्त कालम तवा नो दूतमा विजया निष्पाप अर्जुन मैं समझता हूं इस समय इसी के साथ युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है यहां तुम लोगों के अधीन जो होने वाला है वही विजय अथवा पराजय का कारण होगा अत्र बहुत दिनों से सजो कर रखे हुए अपने क्रोध रूपी विष को इसके ऊपर छोड़ो महारथी दुर धन ही पांडवों के सारे अनर्थों की जड़ है सोय प्राप्त स्तवाक्षेपम पश्य साफल्यत्म कथम ही राजा राजी तो गेत तो संयुगम आज यह तुम्हारे बाणों के मार्ग में आ आपा है इसे तुम अपनी सफलता समझो अन्यथा राज्य की अभिलाषा रखने वाला राजा दुर्योधन तुम्हारे साथ युद्धभूमि में कैसे उतर सकता है दृष्टिया सम्प्राप्त सते बाण गोचरम यथा यम तथा कुरुदनंजय धनंजय धनंजय दुर्योधन इस समय तुम्हारे बाणों के पथ में आ गया है तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे यह अपने प्राणों को त्याग दे ऐश्वर्य मद सम्मो हो नहीं सदुख दुख मुपेवान न ऐश्वर्य के घवंड में चूर रहने वाले इस दुर्योधन ने कभी कष्ट नहीं उठाया है यह युद्ध में तुम्हारे बल पराक्रम को नहीं जानता है तो आम लोगों का हिलोकाश्रेय पार्थ ससुरहा नो सहन तेरण तुम किमुत ही पार्थ देवता असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोग भी हृ क्षेत्र में तुम्हें जीत नहीं सकते फिर अकेले दुर्योधन की तो ही क्या है सदृष सम अनुप्राप्त तो पार्थ रथान्तिकम जयनम तम महाबाहो सौभाग्य की बात है कि यह तुम्हारे रथ के निकट आ पहुंचा है महाबाहो जैसे इंद्र ने आर को मारा था उसी प्रकार तुम भी इस दुर्योधन को मार डालो ऐसा झनर्थे सततम पराक्रांतवा धर्मराजम चूते वंचित यह सदा तुम्हारा अनर्थ करने में ही पराक्रम दिखाता आया है इसने युधिष्ठिर को जुए में छल कपट से ठग लिया है बहू ने सोन संसारी कृतान्य तेन यस्मासु युष्मा सुप मतीनापन्य मानत तुम लोग कभी इसकी बुराई नहीं करते थे तो भी इस पाप बुद्धि दुर्योधन ने सदा तुम लोगों के साथ बहुत से क्रूरतापूर्ण बर्ताव किए हैं सदा यही पार्था विचारय पार्थ तुम युद्ध में श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय ले बिना किसी सोच विचार के सदा क्रोध में भरे रहने वाले इस श्रेक्षाचारी दुष्ट पुरुष को मार डालो नृत्य कृत्वा पराक्रमं। दुर्योधन ने से तुम लोगों का राज्य हरणम वनवास पड़ा है तथा पर्रौपदी को जो दुख और अपमान उठाना पड़ा है इन सब बातों को मन ही मन याद करके पराक्रम करो दृष्टि तब बा गोचरे परिवर्तते प्रतिघाताय दुर्योधन तुम्हारे बाड़ों की पहुंच के भीतर चक्कर लगा रहा है। है यह यह की बात है कि तुम्हारे कार्य में बाधा डालने के लिए सामने आकर प्रयत्नशील हो रहा है। में तुम्हारे साथ युद्ध करना या अपना कर्तव्य समझता है और भाग्य से ही न चाहने पर भी तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हो रहे हैं जम्भो देवासुर्राम में, देवा में जम्भ का वध किया था उसी प्रकार तुम रण क्षेत्र में कुल कलंक जित्राट पुत्र को मार डालो इसके मारे जाने पर अनाथ हुई सेना का संघार करो दुरात्मा की जड़ काट डालो जिससे इस वैर रूपी यज्ञ का अंत होकर अवृत स्नान का अवसर प्राप्त हो संजय उवाच तथेत संजय कहते हैं राजन तब कुंती कुमार अर्जुन अच्छा ने बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री कृष्ण से कहा यह मेरे लिए सबसे महान कर्तव्य प्राप्त हुआ है अन्य सब कार्यों की अवहेलना करके आप वहीं चलिए जहां दुर्योधन खड़ा है ये नही तदीर्घ कालम नो भुक्त राज्यम अकंटक युद्ध विक्रम्य छ्या जिसने दीर्घ काल तक हमारे इस अकंठक राज्य का उपभोग किया है मैं युद्ध में पराक्रम करके उस दुर्योधन का मस्तक डालूँगा अभी तस्या पर माधव कृष्णाया शनुआ गदर्शन माधव जो क्लेश भोगने के योग्य नहीं है उस द्रौपदी का केस पकड़कर जो उसे अपमानित किया गया है उसका बदला इस दुर्योधन को मारकर ही चुका सकता हूँ दुर्योधन, दुर्योधन का वध करके मैं किसी प्रकार उन सभी दुखों से छुटकारा पा जाऊंगा जो पूर्व काल में भोगने पड़े हैं इत्यव शान प्रेस आमा चतु संख्य संतौम नाधिपम इस प्रकार की बातें करते हुए उन दोनों कृष्णों ने युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन को अपना लक्ष्य बनाने के लिए हर्षपूर्वक अपने उत्तम सफेद घोड़ों को उसकी ओर बढ़ाया संप्राप्य पुत्रस्ते आर्य भरतभूषण आपके पुत्र ने उन दोनों के समीप पहुंचकर महान भय का अवसर प्राप्त होने पर भी भय नहीं माना तदस क्षत्रिय जुन के सौ आए हुए श्री कृष्ण और अर्जुन को दुर्योधन ने जो रोक दिया उसके इस कार्य की वहाँ सभी छत्रियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की तथा सर्वस्य विसांपते सर्वस्व सैन्य महानादोजूत राज जानाथ युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन को उपस्थित देख आपकी सारी सेना में महान सिंहनाथ होने लगा तस्मिन तस्वीन जन समादे भैरवी प्रत्यमित्रवाह जिस समय वह भयंकर जन कोलाहल हो रहा था उसी समय आपके पुत्र ने अपने शत्रु को कुछ भी न समझकर आगे बढ़ने से रोक दिया आवाहारित कौन से तो पुत्र adhana vidam chandrabham आपके अगम्पूर पुत्र दुर्योधन द्वारा रोके जाने पर शत्रु को संताप देने वाले कुंतीकुमार तो दृष्ट पथ संधो दुर्योधन धनंजय अभ्य वह क्षंत्रो भीम तथ। दुर्योधन तथा अर्जुन को परस्पर कुपित देख भयंकर नरेश सब और खड़े हो चुपचाप देखने लगे। पुत्रस्ते आर्य अर्जुन और को अत्यंत रोष में भरे देख आपके पुत्र ने जोर जोर से हंसते हुए ही युद्ध की इच्छा से उन दोनों को ललकारा तथा प्रहिष्टो दास पांडव महानाद तब हर्ष में भरे हुए श्री कृष्ण और पांडु नंदन अर्जुन ने बड़े जोर से सिंगनाद किया और अपने उत्तम शंखों को बजाया कौष संप्रीक्षसु सर्व निराशा समयत पुत्री ते उन दोनों को हर्षोल्लास से परिपूर्ण दे संपूर्ण कौरव सैनिक आपके पुत्र के जीवन से निराश हो गए अन्य सब कौरव भी शोक मग्न हो गए और आपके पुत्र को आग के मुख में होम दिया गया ऐसा मानने लगे तथा तो दृष्टवाजोधा से प्रहिष्ट हो कृष्ण पांडव राजा हतोराज्य तू चे चया श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार हर्षमग्न देख आपके समस्त सैनिक भय से पीड़ित हो ऐसा कहते हुए कुलाहल करने लगे कि हाय राजा दुर्योधन मारे गए मारे गए तो श्रुतवा दुर्योधन हो ब्रवीर कृष्ण हो प्रेस ये श्यामी मृत्यु लोगों का वह आर्तना सुनकर दुर्योधन बोला तुम लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए मैं इन दोनों कृष्णों को मृत्यु के घर भेज दूंगा इतुक्त सैनिकान सर्वान् जयापेक्षी नाधिप पार्थ वचनं भाभा अपने संपूर्ण सैनिकों से, से ऐसा कहकर विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा दुर्योधन ने कुंती कुमार को संबोधित करके क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा पार्थिषित्रम दिव्यम पार्थिव तय से प्रम यदि जा तो श्री पाण्डुम पार्थि यदि तुम पांडु के बेटे हो तो ने जो अलौकिक एवं दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है उन सबको मेरे ऊपर शीघ्र दिखाओ यत्बलम तो वीर च केव तथ तत्कुरु स्वयं क्षिप्रम पश्यम अस्तव पौरुषम तुम में और श्री कृष्ण में जो बल और पराक्रम हो उसे मेरे ऊपर शीघ्र प्रकट करो हम देखते हैं कि तुम में कितना पुरुषार्थ है अस्मत् परोक्षम प्रवदे स्वामी सत्कार युक्ता हमारे परोक्ष में लोक स्वामी के सत्कार से युक्त तुम्हारे के जिन कर्मों का वर्णन करते हैं उन्हें यहाँ दिखाओ जयद्रथ वर्वणी दुर्योधन वचन अधिक शमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ पर्व में दुर्योधन वचन विषयक 102 सौ अध्याय पूरा हुआ